चारंभेय श्वेतकेतुर्ह आरुेय आस तंभ पितवाच तो श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्य न वै सोम्यस्मत्कुली भवतीति आरुणी का पुत्र श्वेत केतु था उसको पिता ने आरुणी ने कहा हे श्वेत के तो गुरु में जाकर अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य से रहो हे सौम्य अपने कुल में कोई भी अध्ययन न करके मात्र नामधारी ब्राह्मण नहीं हुआ सह द्वादश वर्ष उपेत्य चतुर्विंशति वर्ष सर्वान् वेदाधीत महामना अनुचानी स्तब्ध एय वेत केतु बारह साल का होने पर गुर गुरुगृह में जाकर चौबीस साल का होने तक सब वेदों का अध्ययन करके अपने को बड़ा समझने वाला विद्वत्ता का अभिमान रखने वाला वाला बंद कर एठवाला बनौटा तम पिता श्वेतो यु सौम्यदम महामना अणूजाणी स्तब्धोंसी उतम आदेशम्राक्षन अश्रुत श्रुत अमत मतम अविज्ञात विज्ञातविति कथम नु भगव स आदेशोती यहां मृत्पिंडेन सर्वण्यम विज्ञा सियांभं विकारो नामेय मृत्ति सत्यं एवं सोम्य स आदेशोतीती पिता ने कहा हे श्वेत केतु यह जो तुम ऐसा खुद को बड़ा समझने वाले विद्वत्ता का अभिमान रखने वाले ऐसने वाले हो तुमने वह आदेश पूछा क्या जिससे न सुना हुआ सुना सा होता है चिंतन न किया हुआ चिंतन किया सा होता है न जाना हुआ जाना सा होता है श्वेत केतु पूछता है हे भगवन वह आदेश कैसा है आरुणि कहता है हे सोम में, जैसे मिट्टी के एक ढीला का ज्ञान होने से मिट्टी को अन्य सब चीजों का ज्ञान होता है जिसको विकार यानी कारण भिन्न कार्य कहते हैं जो केवल नाम मात्र भाषा मात्र है मिट्टी ही सत्य है हे सोम में, ऐसा वह आदेश है न वै नून भगवतवेदिशु जितदेदिष्यन भगवान्े ब्रवृद्ती सौम्येतिवाचुकेतु ने कहा सत्ज मेरे गुरु ये जानते नहीं होंगे क्योंकि वे अगर यह जानते होते तो उन्होंने मुझे यह क्यों नहीं बताया होता तो भगवान आप ही मुझे बताइए आलूनी ने कहा ठीक है सदैव सौम्य एदम अग्रे आसी एकमेवा द्वितीय तद्ध एक आहो असद अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीय तस्मासत सज्जात कुतस्तु सौम्य एवं सारित होवाच कथम असत सत्जाते सत्म सौम्य इदमग्रे आसमेवाद्वित हे सौम्य यदरभ में, यह जगत आरंभ में था एक ही अद्वितीय था उस विषय में कोई कहता है आरंभ में यह असत ही था एक ही अद्वितीय उस असत से सत हुआ हे सौम्य ऐसा कैसे हो सकता है असत से सत कैसे होगा हे सौम्य आरंभ में यह सत ही था एक ही और अद्वितीय तदैक्षत बहुश्याम प्रजा तत्जोसृजत तत्तेज ऐक्षत बहुश्याम प्रजाते तदपोसृजत ता आप ऐक्षत बहुभ्य श्याम प्रजा मही ते तम असृजंत उसने सोचा मैं बहु हो मेरा विचार विस्तार हो उसने तेज उत्पन्न किया तेज ने सोचा मैं बहू होऊँ मेरा विस्तार हो उसने पानी उत्पन्न किया उन जलों ने सोचा हम बहू होवे हमारा विस्तार होवे उन्होंने अन्न उत्पन्न किया तेजा खल्वेश भूता बीजा जीवज उ उन सब प्राणियों से के तीन ही बीज अर्थात तीन ही जातियां अथवा प्रकार होते हैं अंडज जीवज उद्भिद शेय देवता ऐक्षत हंत अहम इम्रो दुवता अनेक जीवेनात्मना अणुप्रवेश व्याकरणी भ्याकर त्रिवितम एक करवाणी ते उस इस देवता ने सोचा अब मैं इन तीन देवताओं में इस जीव रूप आत्मा से प्रवेश करके नाम और रूप को व्यक्त करूँगा उन एक एक को मैं त्रिविध त्रिविध करूँगा से यम देवता इमांस तिस्सो देवता अन्य दीवेनात्मना अनुप्रवेश नामूपे व्याकोत्त ताकोत उस इस देवता ने इन तीन देवताओं में इस जीव रूप आत्मा से प्रवेश करके नाम और रूप को व्यक्त किया उन एक-एक को मैंने त्रिविध त्रिविध किया वेदों में सामान्यतः पंचीकरण होता है यहाँ त्रिवृत्त करण है तेजस प्लस आप प्लस अन्न तेजोपन्न यथा तो खल सोम्यमांस ते देंता एक तदमे विदाली ती सौम्य इन तीनों देवता प्रत्येक त्रिविध त्रिविध कैसे हैं इस तुम वह है मुझसे जान लो या इग्ने रूपम तेजस्तद्रूपम तद्रूपम शुक्लम यष्ण तदन अपागाचारंभ नामधेय तेने रूपी त्यवस्य अग्नि का जो लाख रूप लाल रूप है वह तेज का ही रूप है जो रूप है वह पानी का है जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है अग्नि का अग्नित्व निकल गया क्योंकि जिसे विकार यानी कारण भिन्न कार्य कहते हैं वे केवल नाम मात्र, भाषा मात्र है तीन रूप ही सत्य है यदादिस्त रोहित रूपम तेजस्तद्रूपम युक्ल तदपा तदन्नस्य। अपाघात आदित्या आदित्यम वाचारंभम विकारो नामी रूपाणिव सत्यम आदित्य का जो लाल रूप वह तेज का रूप जो शुभ रूप वह पानी का और जो कृष्ण वह अन्न का आदित्य का आदित्य निकल गया क्योंकि तो जिसे विकार यानी कारण कार्य कहते हैं वे केवल नाम मात्र भाषा मात्र है तीन रूप ही सत्य है यद्रमसोरोपम तेजस्तदूप युक्ल तद तदा यद तदन सेपागा चंद्राचंद्रमचारम भणम विकारो नामधेयम त्रीणी रूपाणित्यवसत्यम चंद्र का जो लाल रूप वह तेज का रूप जो शुभ्र वह पानी का और जो कृष्ण वह अन्न का चंद्र का चंद्रत्व निकल गया क्योंकि जिसे विकार यानी कारण भिन्न कार्य कहते हैं वे केवल नाम मात्र भाषा मात्र है तीन रूप ही सत्य है यदिरोप तेजस्तूप युक्ल तद पम यद्कृष्ण तदन्न अपागा विद्युत विद्युत विद्युत वाचारंभम विकारो नाम थे ठीणी रूपीत्य सत्य विद्युत का जो लाल रूप वह तेज का रूप जो शुभ्र वह पानी का और जो कृष्ण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 भवति पुरस प्राप्य ऋव एक तन्जीती अन्न शिताधीय भवति जो मध्यमह मध्यम तन्माष्ठ तन्म अब हे सौम्य ये तीन देवताएं पुरुष देह को प्राप्त होकर उनमें से प्रत्येक देवता त्रिविध त्रिविध कैसे होती है यह तुम मुझसे जानो खाया हुआ अन्न तीन प्रकार से विभाजित होता है उसका जो अत्यंत स्थूल अंश है वह मल बनता है जो मध्यम अंश है वह मांस बनता है जो अत्यंत सूक्ष्म अंश है वह मन बनता है आपीता आप सधीय यस्थेष्ठो धा तन्मुत्रो मध्यम तलोहित योड़ीष्ठ साण तेजोषि तेधाधीय तस्थेष्ठो धा तदस्थिभवती मध्यम स मज्जा यो सा पिया हुआ पानी तीन प्रकार से विभाजित होता है उसका जो अत्यंत स्थूल है वह मूत्र बनता है जो मध्यम वंश है अंश है वह रक्त बनता है जो अत्यंत सूक्ष्म अंश है वह प्राण बनता है तेजोषित त्रेधा विधीय धातु तदस्थि भवती जो मध्यम जो खाया हुआ तेज तीन प्रकार से विभाजित होता है उसका जो अत्यंत स्थूल अंश है वह अस्थि बनता है जो मध्यम अंश है वह मज्जा हो जाता है जो अत्यंत सूक्ष्म अंश है वह वा वाणी बनता है अन्नमयम सोम्यम आपोमय प्राण तेजो मई वागि भूय एवं सा भगवान विज्ञापय तथा सौम्यति हो हे सौम्य मन अन्मय है प्राण आपोमय है वाली तेजो तेजोमय है श्वेत केतु ने कहा भगवन मुझे फिर से समझा कर कहिए ठीक है सौम्य आरुणि ने कहा दघन सौम्य मध्यमानिमा सुदी सती सर्पीर इतभवती मंथन किए जाने वाले दही का जो अत्यंत सूक्ष्म अंश वह इकट्ठा होकर मक्खन के रूप में ऊपर आता है उसका घी बनता है एवे सकल सौम्य अन्या अस्य अस्यन से स ऊर्धतिती तन्मनोभवती इसी प्रकार हे सौम्य खाए हुए अन्न का जो अत्यंत अंश है वह इकट्ठा होकर ऊपर आता है वह मन बनता है अपाम अपम्यपियमणिमा स ऊर्धदीशती प्राणोती हे सौम्य पिए हुए पानी का जो अत्यंत सूक्ष्म अंश है वह इकट्ठा होकर ऊपर आता है वह प्राण बनता है तेजस सौम्य अश्य मानस्य योड़िमा सर्धिशती सवाग्भवती हे सोम्य, सेवन किए हुए तेज का जो अत्यंत सूक्ष्म अंश है वह इकट्ठा होकर ऊपर आता है वह वाली बनता है अन्नम हि सौम्य मन आपोमय प्राण तेजोमयी वागती भूय एवं भगवान्ज्ञापय्विट तथा सौम्येति होवाच हे सौम्य मन अन्नमय है प्राण आपोमय है वाणी तेजोमयी है भगवन् मुझे फिर से समझा कर कहिए श्वेतकेतु ने कहा अरुण ने कहा ठीक है सौम्य सोलह छोड़शकह सौम्य पुषा पंचदशाहामहपीब आपोमय प्राणो न पीब तो दिखे स्यत सोम्य पुरुष सोलह कलावाला है तुम पंद्रह दिन अन्न खाओ मत जैसे यथेक्ष पानी पियो प्राण आपोमय है पानी न पीने वाले का प्राण विच्छिन्न होगा सह पंचदा निनाश अथ हैैनमु उपस साद किम ब्रवीति सौम्यायुंसी साम सामति सहोवाच नवै वै भोइति उसने श्वेत केतु ने पंद्रह दिन कुछ खाया नहीं उसके बाद वह उनके पिता के पास गया और मैं क्या बोलूं? श्वेत केतु ने पूछा अरुणी ने कहा हे सौम्य ऋक मंत्र जजुर्मंत्र मंत्र बोलो भगवान मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है वह श्वेत केतु बोला तम हो चा सौम्य मह तोमया तोार अद्योतमात्रपरिशिष्ट सिया तेना तथा न बहुधेत सोम्य षोशाना कलाना कला अतिशिष्टा सै तहि वेदासी असान असमेंसी उसने खाया उसको आरुणि ने कहा हे सौम्य जिस प्रकार अत्यंत प्रज्वलित अग्नि का केवल एक जुगनू के बराबर अंगारा शेष रहे तो वजह से खास कुछ जला नहीं सकता उसी प्रकार हे सौम्य तुम्हारी सोलह कलाओं में से एक कला शेष रही है इसलिए तुम अभी वेद नहीं बोल पा रहे हो तुम खाओ तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी सह आश अथह उपाद तम किंच प्रपक्ष सर्वम प्रतिपेदे उसने खाया उसके बाद वह उनके पिता के पास आया उसको पिता ने जो कुछ पूछा वह सब उसे श्वेत कृत्यु को सुझा और उसने बताया तम हो यहा सौम्य महतोभ्या तेकमंगारम खोतमात्र पिशिष्टम तंत्र सधा प्रज्वल तेना तथी बहुधे एवं सौम्य तोड़ना कलाना कला, कला अतिशिष्टा भूत सा अनेप्ता प्राज्वली प्रज्वलित उसे आरुणि ने कहा है में, जैसे अत्यंत अग्नि का एक के बराबर अंगारा शेष रहे तो भी उस पर सूखी घास रखकर प्रज्वलित करे तो वह खूब जल सकता है उसी प्रकार हे सौम्य सो तुम्हारी सोलह कलाओं में से एक कला शेष थी वह कला अन्न से ढकने के कारण प्रज्वलित हो उठी इसलिए तुम अब वेद बोल सकते हो अन्नमयम हि सौम्य मन आपोमय प्राण वागिते त्य विज्ञा विते विच्ञावि हे सौम्य मन अन्नमय है प्राण आपोमय है वाणी तेजोमय है वह तब उसे श्वेत केतु को समझ में आया समझ में आया